आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ दर्शना सोनी जी भोपाल से जुड़ी हुई हैं तो पिछली बार हमने विशेष मानसिक स्वास्थ्य पर उनसे बातें की थी तो तब मुझे लगा कि आप करियर पे भी बात कर सकते हैं हमारी युवा साथियों को अपना अनुभव सुनाकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि गांव में रहने वाले जो युवा साथी हैं उनको करियर काउंसिलिंग की बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं कई बार युवा सोचते कुछ और होता कुछ और और कई बार तो बच्चे पढ़ते भी कम हैं गांव साइड में टेंथ ट्वेल्थ होने के बाद वो कोई न कोई जॉब या मजदूरी करना शुरू कर देते है तो फिर उनका जो है उतनी बड़ी सोच नहीं रखते कि हमें आगे क्या करना है तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें होती हैं और कुछ कुछ बच्चे जो हैं एजुकेशन फील्ड में कई टीचर वगैरह बन जाते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो मजदूरी या फिर इधर उधर गांव के लोग जो हैं सेट हो जाते हैं तो ऐसे में गांव वालों को या विद्यार्थी मित्रों को खास करके काउंसलिंग का थोड़ा सा हमें जो है पार्ट अगर उनको मिल जाता है तो थोड़ी मेहनत करके वो भी अपना अच्छा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं अच्छा करियर बना सकते हैं तो आई ऐसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए दर्शना जी से बात करेंगे दर्शना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत जी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप बताइए जी जी जी मैं भी अच्छा हूं और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए आपने अपने करियर को कैसे चुना और करियर के लिए आपने किस तरह की पहल की जी बिल्कुल आ, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखती हूँ और एक पिछड़ापन है वहाँ पर जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ हमारी भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की और राजधानी में एक छोटा जिला है हरदा तो वहीं के ग्रामीण अंचल से मेरी शिक्षा जो है वहीं से शुरू हुई नहीं, नहीं, तो नहीं, कहना चाहूंगी की वहाँ से आगे बढ़ते हुए जब मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ उसके पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ गवर्नमेंट स्कूल नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था उसके बाद मेरा जो एडमिशन है वो मेडिकल कॉलेज में हुआ गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में उसके बाद मैंने सोशल वर्क एजुकेशन में अपना पीजी किया तो ये बहुत बड़ा मेरा एक टारगेट रहा बिकॉज अक्सर डॉक्टर्स एमडी करते हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें एमडी करना है अच्छी जॉब पाना है आगे जाना है लेकिन मेरा जो चुनाव था वो सोशल वर्क काउंसलिंग की तरफ था हम्म और उसके बाद मैंने पीजी डिप्लोमा भी किया मेंटल हेल्थ में और इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट योगा वगैरह में बहुत है क्योंकि नेचुरोपैथी योगा भी हमारे जीवन का ही बेस है तो कहना चाहूंगी कुल मिलाकर की डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट Uh, by passion I उंसिलर एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तो डेफिनेटली करियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड रहा है हम सबके जीवन में तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे आ, बिल्कुल सही बात कहा आपने तो फिर आप आगे कैसे बढ़े थोड़ा सा अपनी आ, करियर काउंसलिंग या फिर करियर को लेकर आपके मन में क्या था थोड़ा सा वो बताइए जी अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल पहले दूं तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगी करियर को जी, मैंने कैसे देखा mm, अपने जीवन में mm, जी. तो देखिए शुरू से ही बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इंटेलिजेंट वो होता है बंदा जो कि साइंस सब्जेक्ट होता है तो स्कूल से ही दिमाग में भर गया था कि अगर मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो मुझे डॉक्टर बनना है तो बचपन से घर में परिवार में चूंकि ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है ना इंसान को तो इंसान के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं दो ही ऑप्शन कि डॉक्टर बनते हैं इंजीनियर बनते हैं तो ये बेस्ट होता है हुँ, हुँ, हुँ। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारे पूरे बैकग्राउंड में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पूरे शहरी शहरी इलाका भी आस पास लेकिन फिर भी कोई करियर काउंसिलिंग मुझे नहीं मिली थी मेरे बचपन में जिस तरह से मिलनी चाहिए थी क्योंकि जब हमें ऑप्शंस पता चलते हैं ना कि डॉक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दवाई दे बहुत सारे लोग पीएचडी भी करते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं तो मुझे मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो मुझे तो बचपन से सुनने में आया था कि डॉक्टर बनना अच्छा होता है तो ठान दिया था की चलो डॉक्टर बनना है और इंजेक्शन लगाने से डर लगता है <laughs> पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट हाँ इंजेक्शन लगाने में डर लगता है पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी तो बहुत महंगी कोचिंग क्लास से भी मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं को जानती थी सोशली काफी अवेयर थी शुरू से स्कूल टाइम से ही सोशली अवेयर थी कल्चरल बैकग्राउंड में, में, में मेरा एक काफी इंटरेस्ट था डांसिंग स्किल्स को लेकर मेरा मन में बहुत रुझान था और मुझे याद है की जब मैं स्कूल में थी तो मैंने अपनी गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था कि hmm. हमारी स्कूल में डांस टीचर क्यों नहीं है hmm. क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में आर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं है अब ये बात तो सोचने वाली है कि स्कूल टाइम में ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी ये hmm. मेरा hmm. पहला सोशल एक्शन था करियर के लिए hmm. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे डांस बहुत इंटरेस्ट है मुझे डांस सीखना है तो बहुत ज्यादा एक, एक तरह से ना कि बैलेंस हो गया था मेरे माइंड में कि मुझे सीखना जरूरी है मैं सीखना चाहती हूँ और न, न, वो करियर से संबंधित होता है या नहीं होता उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत थी है ना तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती है फिर मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है की आपको इंग्लिश नहीं आती है इंग्लिश वीक होने के कारण हमारा परफॉर्मेंस एवरेज से नीचे भी चला जाता है हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं लेकिन अब मुद्दा इस बात का उठता है कि आ, कौन प्रैक्टिस आगे जाकर अच्छा करेगा ये मार्क्स से या नंबरों उसे डिसाइड नहीं होता ये बात होती है और मैंने होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के एक पार्ट को समझा कि जो मेंटेनिंग कॉज होता है मतलब कि सिर्फ दवाई से ये जिंदगी नहीं सुलझती दवाइयों के नॉलेज के साथ साथ आपको अपने जीवन में मेंटली फिजिकली एंड सोशली एंड फाइनेंशियल लेवल पर ये नॉलेज होना चाहिए कि आपको लाइफ स्टाइल में कैसा चेंजेस करने हैं तो इस बात को समझाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है लोगों से बात करना जरूरी होता है और मेरा चूंकि समाज सेवा के से लिए थोड़ा सा एक अटैचमेंट था तो कॉलेज टाइम से ही जिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां थी किडनी फेलियर था एक लड़की को मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा उसके लिए मैंने छोटा सा अभियान चलाया कार्ड शीट पर मैंने उसका एड बना करके कॉलेज में लगाया की बच्ची को पैसे की जरुरत है उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना या जो भी है हालांकि आजकल तो इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि बिना ट्रांसप्लांट के भी किडनी की बीमारी को ठीक किया जा रहा है तो बहुत सारी इसी बात पे थी जो कॉलेज टाइम से मुझे सोसाइटी की तरफ ले गई कम्युनिकेशन की तरफ ले गई और सोशल वर्क से मेरा इंटरेस्ट काफी जुड़ता गया और सरोकार मैम की एक संस्था है भोपाल में hmm. तो वहां से मेरा अटैचमेंट हुआ मुझे करियर की नई दिशा मिली फिर मैंने काउंसलिंग की तरफ अपना रुख और भी मोड़ दिया और फिर मेंटल हेल्थ को लेकर के अब नॉर्मल मेंटल हेल्थ नॉर्मल मेंटल हेल्थ की तरफ और मेरा रुझान बढ़ता गया hmm. और अलग अलग एनजीओ में मैंने एज ए गेस्ट लेक्चर भी काम किया hmm. और आज ये कंडीशन है की हाँ इसमें मैं बहुत उस लवल का नॉलेज मैंने ले लिया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बेहतर प्रयास कर सकती हूँ इतना मैं कह सकती हूँ अभी प्रेजेंट की कंडीशन में जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए दर्शना जी काफी अच्छा आपने इनसाइट दिया है हम सभी को कि आपने अपने हाँ, जो जर्नी है उसके हाँ, जरिए आपने बहुत अच्छी बातें बताया कि किस तरह का माइंडसेट हमारा होता है वो आपने बताया हाँ, और मोस्टली गांव से आने वाले बच्चे जो है जब पढ़ाई करते हैं टेंथ ट्वेल्थ में हाँ, तो उनके लिए इंग्लिश का और फिर ये मेडिकल फील्ड की जो बातें आती है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है उन्हें क्योंकि वो उस तरह के सोसाइटी में कभी पले पड़े नहीं उनको कभी वो चीजें टच में नहीं आई तो उनके लिए वो सारी चीजें फिर से नहीं हो जाती तो मुश्किल हो जाता है लेकिन दिए दिए फिर दिए। भी आ, हिम्मत करके अगर थोड़ा सा वहां पर एक पार्ट अगर मिल जाए बच्चों को थोड़ा सा अपग्रेड होने का अगर मौका मिल जाए कोई ऐसे कोच मिल जाए कोई ऐसे ट्रेनर मिल जाए तो शायद बच्चों को बेहतर जिंदगी मिल सकती है बेहतर करियर के बारे में सोच भी सकते हैं जैसे आजकल बड़े बड़े स्कूलों में वगैरह जो है काउंसिलर्स भी रखते हैं ताकि बच्चे अपने करियर को ठीक से फ्रेम करवाए और वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो स्कूल लेवल पे है रेगुलर जो है उसमें कहीं ना कहीं और गांव से साइड में होता है तो फिर ये चीजें लैकिंग हो जाती हैं। तो आइए आगे भी बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं दर्शनाश धोनी जी से कि कैसे हम लोग अलग अलग करियर में जा सकते हैं और अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं उसके बारे में उनसे बात करते हैं लेकिन गीत के बाद आप सुन रहे हैं वीडियो मधुबन वन जीरो सेवन प्वाइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को है। सुन रहे हैं सुनते रहो भाते रहो have जय जय प्रभुति ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम की बातें हो रही है खास दर्शना सोनी जी से जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और युवाओं को साथ में ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए ये प्रोग्राम है जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपने करियर को फ्रेम करने में कहीं न कहीं उनकी थोड़ी कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करने का उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम रेडियो पे प्ले करते हैं और बहुत सारे युवा साथियों को जो है अच्छा लगता है इस तरह का कार्यक्रम वो फोन वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन सुनते है कार्यक्रम और सुनकर वो अपने आप को जो है काफी अच्छा महसूस करते हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है और पिछली बार हमने देखा कि जब हमने शुरू शुरू में रेडियो पर इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो एक हॉस्टल वाला लड़के ने फोन करके मुझे बताया था कि वो एकदम से डिप्रेशन में था हॉस्टल में कि क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छा नहीं लग रहा था उसको लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से उसे काफी इन्साइट मिला और फिर उनको लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तो फिर उन्होंने फोन करके ऐसा लगा कि वो मेरे इस डिप्रेशन को इस प्रोग्राम ने एक सेकंड में चेंज कर दिया और मैं बिल्कुल है, हैप्पी फील करने लगा और मेरे अंदर एक जैसे कि ऊर्जा आ गई ऐसा लगा मानो कोई रेडियो के माध्यम से कोई फरिश्ते मुझे जो है आ, कुछ बातें बता रहे हैं तो ये सारी चीजें जो ये है तो हम सभी अच्छा को मोटिवेट करता है कि लोग बच्चे सुनते हैं तो उन्हें जो है एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो आइए दर्शना सोनी जी मैं फिर से आपका स्वागत करना हूँ इस प्रोग्राम में और मैं चाहूंगा कि करियर को फ्रेम आउट कैसे करें गांव में रहने वाले बच्चे अगर अपग्रेड होना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे देखिये बच्चे चाहे गाँव के हों या शहर के हों मैं ये कहूँगी कि शहरों में भी आज भी ऐसे स्कूल्स हैं जो करियर काउंसलर को या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को रखते नहीं है हुँ, या हुँ, फिर और, मतलब बहुत सारे स्कूल रखते भी होंगे बड़े बड़े शहरों में लेकिन सभी शहरों में ऐसा नहीं होता मतलब छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं तो छोटे शहरों में आज भी इसमें कमियां देखी जा सकती है न हाँ? तो आ, मैं सबसे पहले करियर को लेकर के चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि माता पिता पहले गुरु होता है बिल्कुल बिल्कुल तो अगर माता पिता गुरु है तो सबसे पहला एक सजेशन जो है करियर के लिए वो मैं माता पिता से शुरू करूंगी कि माता पिता शुरू से ही मतलब जब बच्चा छोटा होता है तब से उसकी मेंटल फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें जी। कि वो कैसा है और एक डायरी बनाए मैं सभी पेरेंट्स को सजेशन देना चाहूंगी कि अभी तक अगर उन्होंने डायरी नहीं बनाई है तो वो अपनी एक डेली डायरी बनाए और उसमें मंथली रिपोर्ट अपने बच्चे की लिखें कि इस महीने हमने अपने बच्चे में चाहे वो टेंथ क्लास में हो इलेवंथ क्लास में हो ट्वेल्थ क्लास में है ना चाहे वो टेंथ इलेवंथ में या फिर वो कॉलेज पढ़ने वाला बंदा राइट क्योंकि कॉलेज में भी आजकल क्या होता है कि आ, सिर्फ टाइम पास होता है कई जगहों पर सीधे शब्दों में कहा जाए तो डिग्री लेने का काम हो रहा है लेकिन स्किल्स इस डेवलपमेंट का, का काम नहीं हो रहा है कई जगहों पर एमबीए में लोग एडमिशन ले लेते हैं और उन्हें एमबीए का क्या फुल फॉर्म होता है उसका वर्ड मीनिंग हमारी जिंदगी में क्या है उनको सिखाया उस पर से नहीं जाता है कई लोगों को मैंने देखा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उस डायरी में पूरे महीने की एक्टिविटीज लिखी जाए कि आज हमारे बच्चे ने मतलब पूरे महीने में मैंटली फिजिकली और सोशली क्या इम्प्रूव किया है उसमें किस बात में इंटरेस्ट दिखाया किस बात इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुँ क्या हुँ वो करना चाहता है क्या वो करना नहीं चाहता है तो जो चेंजेस होते हैं ना माइंड के जो इम्बेलेंस होता है माइंड का आ, बड़े बड़े बच्चों में भी जो 20 साल से ऊपर के हैं 25 साल के उनके अंदर भी और जो छोटे हैं स्कूल में उनके अंदर भी तो इससे क्या होगा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि माता पिताओ को बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी मतलब की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी पूरी पूरी जानकारी होना तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक इन द वर्ल्ड लेकिन बहुत कुछ जाना और पहचाना जा सकता है फिर यहाँ से शुरू होती है एक न्यू जर्नी की चलिए आप डायरी मेनटेन कर रहे हैं आपको पता है फिर ये बात आती है कि जब टेंथ होता है तो टेंथ में प्रोफेशनल काउंसिलर से उसको ये काउंसलिंग दिलवाई जाए कि डिफरेंट सब्जेक्ट हैं पूरे इंडिया में आर्ट्स है मैथ्स है आ, साइंस है तो उससे रिलेटेड करियर काउंसलिंग का एक टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में कम से कम दस से बारह क्वेश्चन हो सकते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन का जब आंसर देता है जैसे कि किसी को पेड़ काटना पसंद नहीं है उसमें तो लिखा है कि क्या आप पेड़ काटेंगे तो अगर वो यश yes पे निशान लगाता है तो इसका मतलब वो आ, एक हमारे विजुअल डेवलपमेंट के बारे में या आर्किटेक्चर के बारे में या बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच सकता है लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं मुझे पेड़ काटना बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पर तो बिल्डिंग बननी चाहिए है ना इस एरिया में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेड़ काटना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को ये लग रहा है कि नहीं बनाना चाहते मतलब वो एनवायरनमेंट से संबंधित है कहीं ना कहीं उसका लगाव है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग तरीके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें सुनने में बड़े अजीब लगे लेकिन उसका महत्व ये होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है हम पता करना चाह रहे हैं हम मान लीजिए मैथ्स का कोई क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है लेकिन उसको अगर आर्ट्स से रिलेटेड या इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर दिया गया तो उसका आंसर उसने बहुत अच्छे से दिया है इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास से संबंधित बातों में इंटरेस्टेड है जी। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है करियर काउंसिलिंग के लिए जो की करियर काउंसिलर करवाता है टेंथ क्लास में तो जरूर होना चाहिए क्योंकि सही सब्जेक्ट का चुनाव होगा तो इलेवंथ और ट्वेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे को और फिर दूसरी बात यह कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ पढ़ने के बाद भी कई लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है बदल जाता है तो ये भी एक फैक्टर है तो ट्वेल्थ के बाद भी की, फिर टेस्ट होना चाहिए उसके बाद भी इंसान का इंटरेस्ट पता चल सकता है कुछ लोग पढ़ने में भी, भी अच्छे होते हैं क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और संगीत भी अच्छा गा लेते हैं अब तीनों चीजें तो करियर के रूप में हो नहीं सकती है लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि Uh, अगर हमारी कोई हॉबी जैसे गिटार बजाना किसी भी हॉबी है तो वो उसे हॉबी के प्रोफेशन के तौर पर प्रायोरिटी के तौर पर रखे कि हाँ मैं हॉबी के तौर पर गिटार बजाऊंगा या परफॉर्मेंस दूंगा लेकिन मैं आठ घंटे का जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट में करूंगा तो ये भी क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर तीन चीजें आती है मान लीजिए आप संगीत में भी अच्छे है आप वॉलीबॉल या क्रिकेट भी खेल लेते हैं अगर आप पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है तो फिर चुनाव तो आठ हाँ से नौ घंटे का आपको करना ही पड़ेगा ना कि hmm. आपकी प्रायोरिटी पैसे कमाने को लेकर के क्या है सीधा मुद्दा ये भी है कि आप करियर के रूप में एजुकेशन के रूप में और पैसा कमाने के लिए कौन सी लाइन चूज करना चाहते हैं जहां आपकी बेहतर पकड़ है वहां आप चूज करेंगे और बाय हॉबी हॉबी को देखते हुए आप संगीत वगैरह बहुत अच्छा गलाते हैं और अगर आप उसे प्रोफेशनली परफॉर्म भी करना चाहते हैं तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि महीने में मैं कितनी बार परफॉर्मेंस दे पाऊंगा और मैं कितनी बार अपनी कला का उपयोग कर पाऊंगा क्योंकि करियर के रूप में दो नावों में सवार नहीं हुआ जा सकता है है ना लेकिन ये भी हो सकता है कि आप मोटिवेशन के तौर पर आगे बढ़े लोगों के लिए आप एक ऐसा मोटिवेशन बन जाए कि लोग आपको खुद से इनवाइट करने लगे आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे की योर स्टोरी करके और बैटर इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक पर तो इसपे क्या होता है कि योर स्टोरी और बेटर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको स्टार्टअप या बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज मिलती हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के जमाने में जॉब करते नहीं है बल्कि जॉब देते हैं तो जॉब देने वाला अगर बनना है तो हमें योर स्टोरी और बेटर इंडिया की कहानियों को बहुत ही गहराई के साथ समझना पड़ेगा क्योंकि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है पैसों की जरूरत होती है अब पैसों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं वो तो अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे सकते हैं लेकिन जिनकी हालत खराब है जिनका लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा या तो पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा या फुलम जॉब कहीं पर करना पड़ेगा तो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके जो पैसा इकट्ठा होता है या फिर लोन लेने की प्रक्रिया उनको समझनी होगी कि कहाँ से मिल सकता है या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट खुद देने के लिए तैयार हो जाए हुँ, आजकल हुँ, तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को लेकर कुछ योजनाएं भी चलाई हैं अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट में तो वो कुछ सपोर्ट भी करती है इसकी पूरी नियमावली को समझना होगा तो आजकल के बच्चे क्या ट्वेल्थ के बाद से ही बिजनेस के बारे में सोचते हैं और काफी सारे ऐसे बच्चे भी है जो कि बचपन से बिजनेस को होते हुए अपने घरों में देखते हैं कि बिजनेस कैसा होता है हुँ, हुँ. अब बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत ही पॉपुलर बिजनेस जो इंडिया में पॉपुलर हो सकता हैिटी एक प्रकार से ग्रो हो रही है धीरे धीरे उसमें हुँ, मैं हुँ. नाम लेना चाहूंगी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फील्ड में जो कल्चर हो रहा है उससे फूड जनरेट होता है तो फूड जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है इंसान की बेसिक जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान ये सभी लोग जानते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान में जो बिजनेस हो रहा है उसमें ऑर्गेनिक खेती आ, काफी सारे युवा लोग कर रहे हैं कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और पैसा ही बहुत कमा रहे हैं गुजरात में भी एक चिंतन दवे करके एक युवा है जिनका नाम है चिंतन दवे उन्होंने भी लगभग 25 लाख का टर्नओवर किया है अपनी खेती में एक छोटे से एरिया में उन्होंने घास उगाई है एक ऐसी घास जो, जो की हमारे गाय भैंस खा सकते हैं उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ सकता है नेचुरली प्राकृतिक रूप विदाउट एनी पेस्टिसाइड इस तरह से और अगर आप इसके अलावा एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो भोपाल के पास में इंदौर भी है मध्य प्रदेश में जी। तो इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है इंदौर जी, जी, जी। इंदौर में शिवपुरी और इंदौर के इंदौर का एक लड़का है जिसका नाम है हरिओम और शिवपुरी का एक लड़का जिसका है जिसका नाम है सुपात्र उपाध्याय ये दोनों मिलकर के एक रूट्स नाम का एक कंपनी चला रहे है रूट्स नाम की जिसमे की सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे है जो की केमिकल फ्री है मतलब फुली ऑर्गेनिक है केमिकल फ्री है और ये एक ऑफलाइन शॉप है ऑनलाइन भी वो लोग बेचते हैं ऑफलाइन शॉप है, है. जबकि उनका एजुकेशन आप देखेंगे तो एजुकेशन वाइज उन लोगों ने फायर एंड सेफ्टी ब्रांच पे बीटेक किया हुआ है अब आप ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने फायर एंड सेफ्टी ब्रांच पे अपने पेरेंट्स के कहने पर किसी ने अपने पेरेंट्स के कहने पर बीटेक में साढ़े साल लगा दिए उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं ये हमारी लाइन का हिस्सा नहीं है ये हमारा मन नहीं है हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम बिजनेस करना चाहते हैं तो उन, लो, उन लोगों ने दो तीन बिजनेस बदले उनको फेलियर भी मिला लेकिन फेलियर से वो लोग हारे नहीं उन्होंने अंततः बिजनेस ही किया तो कई बार भी ऐसा भी होता भी है कि जो डिसीजन है करियर का वो वाकई में गलत हो जाता है कई लोग पीएससी फेस करते हैं लोग सेवा आयोग की एग्जाम देते हैं तीस साल की उम्र में पच्चीस साल की उम्र में और कई लोग बीई करते हैं है ना फिर कई लोग बी करके डायरेक्टली एग्जाम दे देते हैं तो देखिये मुद्दा ये भी होता है कि इसके पीछे दो तीन कारण होते हैं मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बी करने की सलाह दे दी इंजीनियरिंग की सलाह दे दी तो इसके पीछे कारण ये भी होता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी एक होता है कि यार अच्छी खासी जॉब लग सकती है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कई लोगों को फील होती है दूसरा बिलीव सिस्टम कि बच्चों पर बिलीव सिस्टम कमजोर होता है कई बार पेरेंट्स बिलीव नहीं कर पाते कि यार ये आगे जाके पता नहीं क्या करेगा डिग्री होना बहुत जरूरी है बड़ी बड़ी डिग्री अगर पास में होंगी एमबीए कर लेगा कर लेगाक कर लेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी अच्छी मिल सकती है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए वो लोग चूज करते हैं कि यार ये करियर हो सकता है वरना ये रूट्स जो इंदौर में चला रहे हैं सुपात्रो और हरिओम तो ये रूट्स केमिकल फ्री प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में इसलिए बेच रहा है क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट है लेकिन ये बिली सिस्टम और ये जो फेलियर को सहने की शक्ति है ये होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फेलियर को सहने की शक्ति नहीं होगी ना तो इंसान क्या करेगा तो वो मजबूरन कोई ना कोई जॉब कर लेगा फिर वो काम नहीं करेगा जो उसके इंटरेस्ट का है तो ये होता है पेरेंट्स के साथ में कई बार और जो लोग मैं, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल भी जानती हूँ जिसकी मम्मी प्यून है स्कूल में एक चपरासी की पोस्ट पर है एक लड़का जिसने आई से बी किया और उसने जॉब नहीं किया उसके बाद उसने खेती बाड़ी सीखी और शहद शहद का बिजनेस उसने सीखा लेकिन शहद का बिजनेस करने के लिए उसको ग्रो करने के लिए इसको काफी टाइम लगा और उसने लोन लिया था इसके लिए जबकि उसके घर की स्थिति लोअर मिडिल क्लास है तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की आप हालत समझ सकते हैं कि उन्हें क्या सोचना पड़ता होगा क्या करना पड़ता होगा लेकिन चूंकि बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा था तो गेस्ट लेक्चर के तौर पर अलग अलग कॉलेजेस में उसने सेशन वगैरह लिए उसने पैसों की कमाई भी करी साथ में लोन भी उसने लिया और शहर की कंपनी उसने खोली और आज लाखों का टर्नओवर है हम लोगों का पच्चीस लाख पच्चीस लाख से शायद ऊपर का ही टर्नओवर है तो चार पांच साल लगते हैं ग्रो होने में धीरे धीरे इंसान कमाता है पैसे अपने घर को भी चलाता है है ना तो ये सब चीजें करियर के साथ में चलती रहती है और बहुत ही अच्छा होता है कि घर वाले अगर साथ हो जाए मतलब माता पिता और घर वाले अगर बच्चों के साथ हो जाए ना तो मुझे लगता है करियर ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने हाँ मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है क्योंकि जिसका मन है जो करने का उसमें अगर मेंटली सहयोग किया जाए अभी हो रहा होता क्या इंडिया में आज भी ये हो रहा है कि स्टार्टअप के लिए बिजनेस के लिए लोगों की समझ नहीं है और मार्क्स के आधार पर तो सबको तोला भी नहीं जा सकता कि मार्कशीट बहुत अच्छी है किसी की किसी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो वो इंसान ईमानदार भी होगा अपने काम के लिए जरूरी नहीं है हम्म हम्म तमाम तरह के लोग हैं दुनिया में जिनकी मार्क्शीट बहुत अच्छी है जिन्होंने एम बी किया हुआ है लेकिन अब आप देखिए कि उनका काम का, क्या ईमानदारी के बेस पर है क्या ईमानदारी के आधार पर है क्या समाज के लिए बदलाव कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है जी दर्शनाथ तो अच्छा आपने बताया हाँ। बहुत ही सुंदर अलग अलग एग्जाम्पल देखे आपने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे हम लोग अपना करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं अपना स्टार्टअप कर सकते हैं तो इसमें माता पिता और फैमिली का जो है बैकग्राउंड बच्चों के साथ अच्छा हो फैमिली की बॉन्डिंग मिल जाती है सपोर्ट मिल जाता है तो बच्चा बहुत कुछ करने के लिए सक्षम भी हो जाता है उसको एक मेंटली सपोर्ट मिलता है ये बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कई बार आता है ना माता पिता बोलते ठीक है जो करेगा सो नहीं तो हम तो है ही है ऐसे करके उनको जो है डिपेंडेंट कर देते तो वो भी मुश्किल हो जाता है लेकिन बच्चे को करियर के बारे में उसको कुछ करने के लिए सपोर्ट करें उसको बताएं कि क्या करना चाहते हैं काउंसलिंग करे उसके साथ बातचीत करें और उसको जहां हाँ। भी लगता है वहां हेल्प करें अगर पढ़ाई बीच में छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है भाई क्या हो गया तो थोड़ा सा उसको हेल्प करें कहीं ट्यूशन के लिए ताकि वो अच्छा ग्रो कर सके या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है तो फिर टेक्निकल चीजें उसको सिखाएं बहुत सारे ऐसे है जैसे आपने स्टार्टअप की बात बताई ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कही तो इसमें भी केवी करके संस्थान है गवर्नमेंट का वो ट्रेनिंग देती रहती तो उनके साथ कोई अच्छे मास्टर या कोई अच्छे ट्रेनर के साथ उनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग दे खेती करने का भी तो उससे भी बच्चे जो है अपना कर सकते हैं और इसके लिए जो है आजकल जो हाइड्रोलिक फार्मिंग भी आ गई है तो वो घर के छत पे भी चीजों का प्रयोग करके कर सकते हैं अपनी सब्जियां घर पे उगा सकते हैं किचन गार्डनिंग का भी कॉन्सेप्ट आया है तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है तो घर से भी कुछ चीजें कर सकते हैं तो ये सारी चीजों के लिए माता पिता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जब बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई हार्ड लग रहा है तो नेचुरली उसका कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक कला होगा जैसे आपने कहा डांसिंग सिंगिंग ये सारी चीजें भी हाँ। है तो इस फील्ड में भी वो अपना जो है करियर बना सकता है बस इसमें वही है कि एक माता पिता का बॉन्डिंग बच्चों के प्रति चाहिए और वो अगर होता है तो चीजें आसान हो जाए तो आई आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं उसके बाद फिर दर्शनाथ जी से बात करेंगे आप सुनाए है रेडियो मधुबन वन जीरो पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्कते रहो was ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आज के हमारे खास मेहमान दर्शना सोनी जी भोपाल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं और आशा करूंगा अब हम लोग आखिरी मोड़ पे है कार्यक्रम के कंक्लूजन पे कि हम लोग एक मैसेज के साथ कुछ बातें आपको बताने वाले हैं तो दर्शना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार कैसे है आप जी हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ तो मैं चाहूंगा की कंक्लूजन में आपने बहुत सारे एग्जांपल तो बताए बच्चों के और जाते जाते क्या बताना चाहेंगे एक प्रॉपर तरीके से वो अपने करियर को फ्रेम करे इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स उनको जरूर बताइए जी हाँ जी एक कंक्लूजन में आपको बताने जा रही हूँ देखिए किसी भी करियर के लिए जी जी जी जी हाँ, हाँ किसी भी करियर के लिए जो इको फ्रेंडली लाइफ होती है वो बहुत जरूरी होती है आज के समय में क्योंकि करियर शब्द के पहले आती है हेल्थ हुँ, हुँ, हुँ. तो सबसे पहले हर एक इंसान को समझना पड़ेगा कि अगर हमारी आ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इको फ्रेंडली लाइफ हुँ, अगर शामिल है अगर हम प्रकृति के करीब हैं तो हमारे दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आएंगे हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. जो दूसरों से हमें अलग बनाए क्योंकि नौकरी भी अगर हम कहीं करते हैं और अगर हम नौकरी अपनी छोड़ देते हैं बाय चांस और अगर हम अपना करियर चेंज कर लेते हैं तो सामने वाला हमें याद करे वहाँ पर हमारी स्पार्क होनी चाहिए कि सामने वाला हमें याद करे कि यार वो बंदा यहाँ पर था तो क्या इनोवेटिव थाट थे उसके क्या क्रिएटिव माइंड था उसका तो ये ये होना बहुत जरूरी है क्यूँकी एक जैसी लाइफ हमेशा रहे जरूरी नहीं होता है आज मैंने एक ऐसे डॉक्टर को भी देखा है जो कि पुणे शहर में एक बहुत बड़ा सर्जन था गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन लेकिन आज वो लोगों को कुछ सालों पहले मतलब उनका माइंडसेट चेंज हुआ और उन्होंने हॉस्पिटल में ताला लगा दिया उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण चोर दिया जो पूरे इंडिया में और विदेशों में भी शायद फेमस है मेडिसिन फ्री लाइफ करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत बड़े एरिया में एक बहुत बड़े लैंड में उन्होंने काफी सारे पेड़ लगाए उन्होंने लोगों को एक इको फ्रेंडली नेचर में रहना सिखाया और आज वो योगा मेडिटेशन काउंसलिंग एंड ऑर्गेनिक फूड को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर रहे हैं लोगो को चार दिन जंगल में रखते है अपने साथ में एक प्राकृतिक वातावरण में तो आप सोच सकते हैं कि लाइफ हमें क्या सिखा रही है लाइफ हमें यही सिखा रही है कि हमारा प्रोफेशन चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट में हो लेकिन हमें प्रकृति के करीब रहना है तभी हमारा माइंड इनोवेटिव या क्रिएटिव सोच पाएगा लाइफ में और परोपकार भी हमेशा साथ में रखना है क्योंकि बिना परोपकार के तो कोई भी करियर हमें संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता बस यही मैसेज है मेरा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपकी बातें क्लियर है कि कैसे हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं बहुत सारी आपने आउटलाइन जो है बच्चों को दिया है और बहुत सारी चीजें जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी क्या कर सकते हैं हम लोग इस विषय पर आपने बहुत अच्छी बातें बताए चलिए दर्शना जी जाते जाते मैं चाहूंगा की एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप सभी को मैसेज uh, तो अभी फिलहाल जैसे कि मैंने अभी uh, कहा ही है तुरंत कि इको फ्रेंडली लाइफ से जुड़ना बहुत जरूरी है और लास्ट मैसेज यही है कि uh, करियर का कोई भी कैप्शन मायने रखता है कि हमारा पद क्या है हमारी प्रतिष्ठा तो क्या है हमारा समाज में औहदा क्या है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो किसी भी करियर बिल्कुर। के लिए ह्यूमैनिटी का रिलीजन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए राष्ट्र का विजन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं अपने करियर में प्रोफेशनल लेवल पर उस लेवल पर हमारा हाथ अगर रखा जाता है तो उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, जी बस तो यही मैसेज है मेरा बिल्कुल बिल्कुल चलिए दर्शना सोनी जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया अपने अनुभव के और हमारी युवा साथियों के लिए मुझे लगता है कि एक बात बड़ा जो इनसाइट है आज उनको मिल गया है और जिस तरह से आपने छोटी छोटी बातें उनको बताया है एक काउंसलिंग वाला जो पार्ट है वो भी आपने पूरा किया और एक संदेश के माध्यम से इको फ्रेंडली होने के लिए आपने कहा तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग कर सकते हैं और एक रेवल्यूशन एक तरफ जो है हम देख रहे हैं जहाँ पर हम जो एक बीच में जो है आ, कुछ चीजें हम लोग टेक्निकल चीजों को या फिर पढ़ाई को लेकर काफी सजाग थे लेकिन अब वही चीजें जो है नेचर के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया और स्टार्टअप्स के बारे में बताया तो ये सारी चीजें हम सभी लोगों के लिए बहुत ही एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम आपका जो मैसेज है एक अच्छा इंसान बनके अगर हम लोग काम करना शुरू कर दे तो थोड़ी सी जरूर मुश्किलें होती है लेकिन बाद में वो सेट हो जाता है और आप एक अच्छा व्यक्ति भी बनते हैं और एक अच्छा करियर भी आपका बन जाता है तो बहुत ही अच्छा लगा दर्शना जी थैंक यू सो मच फिर से एक बार आपका भी धन्यवाद जी जी जी शुक्रिया तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और विद्यार्थी मित्रों को मैं कहूंगा कि आप आराम से टाइम लीजिए करियर फ्रेम करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए किसी की मत सुनिए ऐसा नहीं कहूंगा मैं सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की जो आपके मन को अच्छा लगता है जो आपको अच्छा लगता है जिसमें आप कम्फर्ट है उसी क्षेत्र में आप काम करें ऐसे शुभ के साथ अपने फ्यूचर को अपने करियर को ब्राइट बनाए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम गणेशा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो थैंक यू सो मच मुख्यमंत्री mm -hmm.